या yeah. भगवान श्री राम, जे राम की जो है बहुत कृपा है यहाँ पर जो है बहुत दिन से भगवान की लीला कथाए सब चर्चा हो रही आप लोग जो है प्रतिदिन भारी संख्या में सब पदार करके सुन रहे हैं इसलिए आप लोग धन्यवाद है काली क्या बताए थे सृष्टि किस प्रकार से रचना हुई कैसे बनाया इस विषय में प्रश्न पूछा तो कल बताया था किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है प्रगट हुए भगवान के नाभि से फिर जो भगवान को उसने जो स्तुति किया तपस्या तो भगवान प्रकट हुए बोले सृष्टि रचना करो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ मालूम नहीं नहीं क्या रचना कर तो भगवान ने कृपा करके ज्ञान दे दिया तो बताया था मैं आप लोग को ज्ञान कितना बड़ा चीज है ये संसार पूरा जो देख रहे सब ज्ञान ही सही चल रहा है ये बल्ब जो है हम लोग खाली प्रकाश ले रहे हैं इसको बनाने वाला उसके पास कितना ज्ञान होगा एरोप्लेन में खाली आप जाकर टिकट निकाल करके बैठ कर फुर से उड़ जाते हैं लेकिन इस एरोप्लेन को बनाने वाला आपके पास कितना ज्ञान होगा जो कि क्या क्या क्या जोड़ के उसने बनाया आप लोग खाली हार्ट का बीमारी हुआ या पेट का बीमारी हुआ कुछ हुआ तो हॉस्पिटल में जाकर के खाली सो जाते हैं जैन हो जाते हैं लेकिन हार्ट का ऑपरेशन नस नाड़ी कांग कहीं से काटना कहीं जोड़ना या सो जो है डॉक्टर जो है उसको सब ज्ञान है तो भगवान उसको ज्ञान दिया है किसको पहले दिया होगा किसको फिर वो जो है दूसरे को सिखाया तीसरे को सिखाया भगवान जब कृपा करते हैं कोई चीज का ज्ञान किसको देते हैं फिर उस ज्ञान से उसके लिए वो चीज सहज हो जाता है श्री राम जहा आप बैठे हो जहां आप जो कुछ भी देख रहे हो सुन रहे हो सब ज्ञान के द्वारा ही माई की भी ये एक ज्ञान के किसी को भगवान ने ज्ञान दिया वो क्या क्या जोड़ के बनाया अभी आप लोग कोई को एक चीज ज्ञान भगवान दे देंगे कैंसर ठीक होने का डायबिटीज ठीक होने का कोई दवाई का ज्ञान जो कि खाली एक गोली खा लेने से कैंसर ठीक हो जाएगा है कैंसर तो इसी एक गोली का ज्ञान हो जाएगा तो अब क्या क्या बन जाएंगे इस सृष्टि रचना का भी ज्ञान विश्वामित्र को भी थोड़ा सा ज्ञान भगवान ने दे दिया था तो तपस्या किया था ना बहुत इसलिए उसने दूसरा स्वर्ग बनाना चालू कर दिया को के लिए बना था थोड़ा, कोशुन का सृष्टि भी है नारियल गेहूं ये सब विश्वामित्र का बनाया हुआ यानी कि कोई चीज का अगर आपको ज्ञान मिल जाए तो आप एक नया सुजन कर सकते एक है गाड़ी मोटर ऐसे इंटरनेट देखिए यहां पर आप बैठे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है वहां पर बैठो बैठे हुए थे खाली हम में आप देख रहे हैं वहां सत्संग हो रहा है यहां बैठ बैठे देख रहे हैं क्या इंटरनेट वीडियो कॉल कर दिए घर में आपके क्या कर रहे हैं वहां यहां बैठो बैठे बैठे देखिए आ, इंटरनेट हम लोग तो खाली बटन दबा तो <laughs> कर रहे हो क्या खा रहे हो रहे खाली बात लेकिन उसको बनाने वाला आदमी खोपड़ी जा हम लोग तो आप लोग तो मोबाइल तो तो तो में कैसे उसको चलाया जाए तो भी आ नहीं रहे लोग <laughs> अभी आप लोग इसको मोबाइल दे दिया जाए सबको थोड़ी आएगा कहीं से वो मोबाइल चलाना है कहीं से इंटरनेट कहीं से उसको वीडियो निकालना है कहीं से क्या सर्च करना है ये सब पता है पता। इनको मालूम है मेरा पता है ने पता कभी जाती ने मेरे लगा नहीं मेरे को ये सब ज्ञान है ये तो छोटा मोटा ज्ञान भगवान ने दिया इस भगवान के ज्ञान ये साधारण आदमी काम नहीं है लोग तो कहे थे कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक कोई ऊपर से पैदा नहीं हुआ है वो भी एक निशान है उसी इंसान को खोपड़ी को भगवान ने इस बनाया है ऐसे उसको बुद्धि विकास कर दिया है संसार के कल्याण के लिए संसार की सुविधा के लिए इसलिए ये बना दिया पहले तो इससे भी सुपर चीज है अभी तो मोबाइल टी में देखो पहले तो खाली आँख बंद करते ही क्या हो रहा है कहाँ दिखाई अभी वो ज्ञान ना सबको मिला नहीं क्षेत्र में क्या हो रहा है संजय मुझे दिया था, तो सब बता आखिर बंद बाले करते ही सब कुछ दिखाई देगा आकाश में उड़ जाएगा छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा रूप बदल देगा यह सब ज्ञान अभी मिला नहीं जब जाए किसी का रुख बना देगी जब चाहे अंतर, तो तो अंतर ध्यान हो जाए जब चाहे प्रकट हो जाए, ये सभी रिद्धि सिद्धि का ज्ञान है जब भगवान किसके ऊपर कृपा करते है तपस्या भी करता है तो उनके रिद्धि सिद्धि ये सब मिलता है हनुमान जी पास सब है छोटा हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे आकाश उड़ जाएंगे अंतर ध्यान हो जाएंगे तो ये सब ज्ञान है ये सब ज्ञान जो है भगवान जो कृपा करते हैं सहजता से ही मिल जाते हैं लेकिन ये संसार के जितना मैं ज्ञान बताया शरीर बना देना मोटर बना देना इंटरने ये सब खाली संसार के अंदर ही फंसा के रखने वाला ज्ञान है इसलिए वो भौतिक ज्ञान कहते हैं साधारण ज्ञान लेकिन जो ज्ञान भगवान तक पहुंचा देवे संसार से उद्धार कर दे सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्याला रामचंद्र की वो तो ज्ञान सबसे उच्च है के ना आप जरा इंटरनेट जान लिया या दूर से देखना सुनना छोटा हो जाना बड़ा हो जाना रूप बदल ना या कुछ बना लेने का ज्ञान हो जाना संसार में ही रहेंगे पैसा आ नाम हो जाएगा क्या उसका हो गया बहुत आकाश में उड़ जाता है नया जीव बना दिया ऐसे लोग कहेंगे नहीं गधा बने कु बने बिल्ली बनाए मनुष्य बने कोई ठिकाना नहीं लेकिन जो भगवान को प्राप्ति कराने वाला ज्ञान है अध्यात्म का ज्ञान किसी का शास्त्र ज्ञान ये सबसे कुछ के ज्ञान मनाया जाता है ये कहीं कोई अरब में खरब में एक असिल ज्ञान मिलता है लोग तो बहुत पैदा हो तो गए थोड़ा सीख लेकर तो भी आ जाता है जैसे मोटरसाइकिल बनाना मतलब एक बार किसी ने बना के बता दिया फिर हजार आदमी सीखे जाते हैं। जैसे बल्ब है इसको पहले एडिशन ने बनाया उससे पहले कोई उसने बना बना दिया दिया एक बार बना के बता फिर सब लोग वैज्ञानिकोड़ आदमी मिलेंगे बल्ब बनाने वाले करोड़ कंपनी मिलेगा ऐसे मोबाइल बनाने वाला पहले किस जो बना के रख दिया रख दिया अब इसको लाखों कंपनी बनाने वाले लेकिन आध्यात्मिक तो जो ज्ञान है भक्ति वाला ज्ञान ये सबको नहीं मिलता है हा <laughs> <laughs> पढ़ लेंगे लिख लेंगे आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं लेकिन पूरा नहीं जानते सब लोग को, कोई गायक चलाने वाला को बोलो तो भी वो भी दो सब तो कह देगा अः रामायण का चौपाही ठोस लोग इधर उधर वो भी कुछ जानता हुआ कह देगा लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होगी दो चाहे प्रश्रम पूछ दे तो मुंह भरे भले गए लेकिन जिसको बल्ब बनाने का ज्ञान है उसको बल्ब के बारे में पूछे तो वो सब बता देगा कैसे से बल्ब बनता है क्या बनता है क्या है मोटरसाइकिल बनाने का जैसे ज्ञान है पूछे उसके बारे में तो सब बता देगा कैसे गियर कैसे गे लगाना है कैसे से कहा लगाना है क्या करना है वो सब जान लेगा इसमें कोई शंका नहीं लेकिन ये जो भक्ति वाला ज्ञान आप बड़े बड़े वक्ताओं को भी सुनते होंगे वो कुछ और कहेगा ये कुछ और कहेगा वो उसका काट देगा वो उसका काट देगा टकराव सब बड़े बड़े विद्वान भी टकराव आजकल तो ऐसे ही सब निकल गए हैं भेड़ बकर बड़े बड़े को देखा कहीं राम राम का निंदा कर दे पूजा का निंदा कर देगा मूर्ति पूजा का विरोध कर देगा कोई <laughs> बोले तीर्थ नाम से क्या होगा वो सब नहीं ना सब ज्ञान है जो विषय थोड़ा सा पढ़ लिया उसके बारे में कहता है भाई तो सब का अध्ययन करेगा सब पढ़ेगा तो फिर सब का ज्ञान होगा और सब का सम्मत करेगा नहीं तो आप देखेंगे कभी कभी तो मेरे को लगता है कृपाल जी महाराज थे थोड़ा सा ज्ञानी भाई सोच रहा था संसार में सबसे बड़ा अच्छा विद्वान है लेकिन उन कई बुढापा में खराब भी काली ऐसे ही से बोल रहे थे कि दस गाली सुनाए अभी बुढ़ापा नारायण नारायण नारायण बोल रहे थे राम, राम राम राम राम राम राम खाली कहने से मुंहों का खाली पवित्र होगा बाकी कुछ मिलने वाला नहीं खाली मुंह ही हिलेगा अगर मन से ध्यान करते हुए नहीं अपने अब उसको बोलू तुलिया जी जो लिखा भाव कुभाव अनख आल हूँ नाम जो पत मंगल उसको माँ को गाली दे के बोलता था, अच्छा था। तो भी बड़ा हो गया तो लिख जाए दो आश्रम बना दिया दो चला चले बहुत बना दिया अपने आप को बड़ा जगतपुर मान लिया है हजार जगह लिखा है भगवान का नाम कई सभी जब अच्छा अजा मिलो जो नारायण पुत्र नाम पता है कि वो भगवान को ध्यान कर जपा था अरे वो तो, तो जो पकड़ ले जा रहे थे ए, पुत्र नारायण बचा बचा पुत्र नारायण ये कहता ना तुम जो पढ़ता नहीं खोपड़ी में तुम्हारा है नहीं जो पुराण में कहानी आता है तोता जो पढ़ा रहे थे बोलो मिट्टू राम बोलो मिट्टू राम वो क्या भगवान को ध्यान करके वो राम राम पढ़ा रहे थे कि अपना टाइम पास कर रहे थे अरे भाई वो तो जब है तो बोलो उसका जप हो गया तो ये जो जप है कोई भक्ति से हुआ था कि अपने टाइम पास कर रही। तो मिला प्रश्न का उत्तर उनके पास है ऐसे एस ऐसे मूर्ख लोग हैं बड़ा बड़ा अपने आप जगत गुरु बड़े बड़े विद्वान कह देंगे ऐसे से कल बात कर देंगे ऐसे मूर्ख से महामूर्खों का सरदार है जैसे बात कर अरे जो वो शास्त्र में में पुराण हजार जगह विद्वान हो गया ना कौन सा बड़ा तुम तो भाई भगवान का दर्शन भी नहीं कर लिया है इसके बड़ा भगत है नहीं जैसे हमारे अड़गण स्वामी है ना आपके दो आश्रम बना लिया कहाष्टु चला चली बना करके पैसे बैंक में रख दिया दस बीस लाख पचास लाख लाख के करोड़ों करोड़ सोच लिया मैं बहुत बड़ा संत तो बन गया उनके कोई मूर्ति फोटो फोटो रखेंगे अब अपने गुरु का फोटो लटका के राम राम कहेंगे जो फोटो रखना कुछ नहीं तो पूरा अपना गुरु का फोटो का ही लटका घूमता है ना अब लोग पूछो तो जवाब नहीं सीधा कानपट में खींच के दो तो ठिकाने लगते तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे मुनिनामति मति भ्रमम शास्त्र में लिखा है बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े विद्वान कई मति भ्रम है भ्रमित हो जाता है कोई एक भी मेरे को तो लगता है इसी समय समग्र विश्वमंडल में एक भी कोई सौ पूर्ण जो ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने वाला एक आदमी नहीं मिलेगा बढ़िया प्रैक्टिकल कोई काट नहीं सकता है जिसका शास्त्र ग्रंथ में मिलेगा नहीं अब अगर कोई है तो अधूरा ही मिलेगा हो सकते हैं इस बात में कहीं छिपे हुए मैं मैकाने लेकिन जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं दस बात कहेगा तीन रोज में शास्त्र का विरोध ही जाए मैं तो तुरंत काट दूंगा मंच पर ही जो कहने वाले बड़े बड़े जगत मुर ठिकाना लगा दूंगा अगर मेरे सामने चर्चा करे वो अपने हरि नारायण हरि नारायण आज एक आदमी आया था बोला की जैन धर्म में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है बड़े बड़े बड़ ये पैसा वाले मैंने कहा जैन धर्म ही ढकोसला है जैन धर्म कोई धर्म ही नहीं हमारा हिंदू सनातन धर्म के अलावा जितने भी धर्म है कोई धर्म नहीं है ढकोसला है सब बोल मेरे सामने बात करो। जैन धर्म वाले गंगा नहाने जाते नहीं कोई कुंभ स्नान करने जाते नहीं कोई राम के कृष्ण के मंदिर में दे जाते नहीं तो फिर शास्त्र पुराण ग्रंथ का विरोध हुआ कि नहीं तो धर्म कैसे हुआ और आज से 2000 साल पहले ये धर्म तो था नहीं दो तीन हजार साल पहले धर्म था नहीं ये बाद में बनाए है इसका मतलब लोग बनाए है जब तीन हजार साल पहले ये जैन धर्म है बौद्ध धर्म है मुस्लिम धर्म है इतने भी धर्म है उससे पहले तीन हजार साल पहले था ही नहीं सब जितने संसार में जीव है सब यही राम कृष्ण शिव यही सबका ही पूजा करते सब मानते रावण भी दुष्ट था तो भी शिवजी को मान पूजा करते भी दुष्ट था हरिण का सब दुष्ट थे वो भी शिवजी के संकट हिंदू धर्म के ही थे ना सब जितने प्राणी थे संसार में एक ही धर्म का तुम कहां से पैदा हो गया जो कि राम कृष्ण शिव गंगा तीर्थ ये सब जो है का विरोध करने वाली इसका मतलब है तुम प्रति ब्रह्म है तुम्हारा तो ये जितने धर्म है भले ही कोई लोगों को खुश करने के लिए कह दे सब धर्म समान है लेकिन कोई समझ नहीं ये धर्म ही है मैं कितने धर्म के लोगों को प्रश्न पूछाऊ जैन धर्म वालों को पूछा हूँ ऐसे प्रश्न नहीं है आ, सब ढकोसला है और उनके धर्म में अभी तक कोई बड़ा भक्त भी हुआ क्या जैसे हमारे धर्म में तुलसीदास कबीरदास मीराबाई अभी भी हो रहे हैं अभी भी हुए सौ साल हुआ नहीं रामकृष्ण परमान काली माता का दर्शन किया कहीं तुम्हारा बौद्ध धर्म में कोई भक्त का नाम बता तुम्हारा जैन धर्म में कोई इस भक्त का नाम बता तुम्हारा मुस्लिम धर्म में कोई इस भक्त है कोई बता ना? कि ना वो धर्म ही नहीं उसी धर्म को पालना करने से भगवान भगवान कोई, कोई प्रसन्न होते नहीं कोई प्रकट होते कोई दर्शन कुछ दर्शन कुछ होता नहीं झूठा है सब कुछ नाटक निरंकारी धर्म जो है उसमें कई पुराण शास्त्र से लेकर के अभी तक कोई एक भक्त का नाम बता हुई कोई निरंकारी आदमी बड़ा भगत है कोई नाम जिसका संसार में है पुराण में शास्त्र में कोई है क्या कोई नाम बताया तो मुन का चरण ध्वज तू रोज है ही नहीं कोई ना निरंकारी कोई तो भक्त होता नहीं जो भी हुए ध्रुव हुए प्रहलाद हुए कि कबीर हुए मीरा हुए तुलसी हुए चाहे भीषण हुए सुग्रीव जो भक्त संसार में नाम आता है ऋषि मुनि महात्मा दिशा मित्र लो चाहे वशिष्ठ लो चाहे यात्रिमुनि लो चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सबने राम कृष्ण विष्णु नारायण शिव यही सबको ही पूजा पाठ करके भक्ति करके सब संत बने ऋषि बने निरंकार उपासना से कोई ऋषि मुनि महात्मा कोई भक्त बनता ही नहीं वो निरंकार उपासना करने वाला किसी पहाड़ी विफा में अपने आप आपका आत्मा ब्रह्म कहते कहते कहते वो समाप्त हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा तो कौन है क्या हुआ कुछ नहीं <laughs> लेकिन फिर भी बड़े बड़े बने हुए हैं सब निरंकारी में एक से एक सब होते धर्म वाले में कितना प्रचार प्रसार हो रहा है सब जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा भगवान का अवतार होगा सब समाप्त करगी तो एक ही समाप्त नहीं हिंदू धर्म उपलब्ध तो मैं ये कह रहा था दुनिया का और जितने सब ज्ञान है सब तो एक अगर सीख जाओ तो सबके लिए एक ही जैसे रहता है लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है भक्ति वाला एक ज्ञान जो है बहुत कठिन है कोई लाखों करोड़ो अरब खरब में जाकर किसी एक मिलता है अतुलिया जी लिखा नर सहस्र मो पुरारी वो हो धर्म व्रतधारी जब पूजा पाठ आप लोग कर रहे है ना ये सब इस हजार हजार लोगों में सुने हुए कोई एक आदमी पूजा पाठ करता है मंदिर जाता है पूजा करता है सत्संग सुनता है सब लोगों नहीं हजार में कोई एक आह, कोई एक हो धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटिका महक विमुक्त जो धर्मशील पूजा पाठ करने वाले एक करोड़ आदमी में कोई एक आदमी को संसार से वैराग्य होता है बाबा जी बनता है कोटी एक करोड़ में ये पूजा पाठ भजन करने वाले एक करोड़ में कोई एक बाबा जी बनेगा वैराग्य होगा लेकिन इतने में नहीं कोटी विरक्त मध्य श्रुति कह सम्यक ज्ञान को एक अल करोड़ों करोड़ों बाबा जी में बाबा जी तो बनेगा थोड़ा सा पढ़ लिया ज्ञान हो गया थोड़ा सा बैरक हो गया बाबा जी बन गया, जी गया। जी आगे बस आश्रम में रह रहे खा रहे पी रहे नहा रहे धो भजन कर रहे ठीक है मरने बाद कल्याण हो जाएगा इस बात नहीं है लेकिन शास्त्र का पूर्ण जो बढ़िया ज्ञान करोड़ों में एक होता है इसलिए आप बाबा जी लोग हजार मिलेंगे शास्त्र का जो बढ़िया जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको नहीं मिलेगा उससे प्रश्न पूछ के आप अपना समाधान नहीं कर सकते तो हो मैं तो सारा दुनिया घूम लिया बत्तीस साल जीवन में अभी तक कोई एक संत मेरे को नहीं मिला है जो कि हमारा हरेक प्रश्न का उत्तर सटीक दे देो अरब में एक मिलता आएगा बाधा तुम एक जो करोड़ों, इस जो करोड़ों में एक ज्ञानी है उसी प्रकार करोड़ों ज्ञानी में एक कोई मीरा जैसे तुलसी जैसे प्रेमी भक्त होता है हर पल हर क्षण चौबीस घंटा केवल भगवान की याद में डूबा रहता है आखों में अस्त्र बहता रहता है शरीर रोमांच होता है वाणी गदगद होता है कंठा अवरुद्ध हो जाता है जैसे कोई जवान औरत का आदमी मर जाए 16 साल की 17-20 साल की उम्र में उसका दिन भर क्या चिंता रहेगा जवान औरत है अभी एक साल में शादी नहीं हुआ है कि छः महीना हुआ नहीं आदमी मर गया तो उसके मन में क्या रहेगा चौबीस घंटा खाली वो आदमी का ख्याल रहेगा और उसको याद करके रोता रहेगा कितना भी समझाओ कोई कितना उनको टीवी दिखाओ चाहे फिल्म दिखाओ चाहे दुनिया का कितना चीज भी मनोरंजन के सामने पेश करो तो भी मन उधर ही भग जाए करेगा एसे ही जो इसका चौबीस घंटा प्रभु की याद में रहे प्रभु की याद करके आंखों से असुरु बहता रहे कभी हंसे कभी रोए मीरा मीरा का ये हाल तुलसी है ना कोई मिलेगा आपको क्या भक्त भक्त दुनिया में आपको एक भी नहीं मिलेगा ढूंढने के सारा संसार यानी हो सकता है कहीं एक का आदमी मिल जाए ऐसे कोई एक भक्त तब संसार में आ जाता है ना भगवान कहते हैं मत भक्तम भुवनम पुनाति ऐसे एक भक्त अगर पैदा हो गया सारा सारा मंडल वो पवित्र पवित्र कर है। है, है। है जब कबीर, कबीर तुलसी, कोई कोई आता है, सारा संसार हो जाता है। उस समय जो मेरा थी, थे, अभी क्या कबीर मीरा कोई है तुलसी कोई है, है? आज काल जो बाबा जी लोग खाली कथा प्रवचन करके पांच लाख हुआ दस लाख हुआ वहां कुछ बिजनेस कर कमा लिया गाय गाय गोशाला बना दिया कुछ टीवी चैनल में ये करके थोड़ा पैसा ला लिया तो बड़ा आश्रम बना दिया हमने खोल लिया वृद्धाश्रम खोल लिया ठीक है ये, ये सब धर्म है पुण्य है लेकिन ये भक्ति का शिखर नहीं ये सब तो पैसा का खेल है जो तो कर सकता है अच्छा है ये होना भी जरूरी है लेकिन ये सब पैसा से हो जाएगा इसी के पास कोई भी कर लेगा इसी के पीछे प्राय सबू परेशान है आश्रम आश्रम आश्रम बना दिया मेरा दो हो हो हो गया पांच आश्रम हो गया गया पांच मेरे मेरे पास इतने है। मेरे पास इतने इतने गाय प्रॉपर्टी है मेरा इतना है इतना यही सब हजारों लेकिन कोई ऐसे नहीं मिलेगा चौबीस घंटा बैठ बैठ प्रमुख नाम याद रो रो के लेकर तो, तो अ जिसका कहीं अगर ऐसा आपको कोई मिल गया समझ लो संसार का मणि है वो मणि ऐसे कोई एक भक्त के लिए भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं सृष्टि का क्रम बदल देते हैं सृष्टि का सब नियम भी बदल देते हैं ऐसे प्रेम प्रेमी कोई है है हो सकता है इस बात नहीं कोई दुर्लभ है ऐसे प्रेम भी हो सकता है लेकिन ये भगवान की कृपा से होगा कृपा पाने के लिए चलते फिरते बैठते खाते पीते उनके नाम ब्रह्मांड तो तो ने जो है ब्रह्मांड जी को भगवान ने ज्ञान दिया सृष्टि करने का तो उसी विषय में बता रहा था ये सब भौतिक ज्ञान दिया ब्रह्मांड कैसे मनुष्य बनाई जाए गथा कैसे बनाई जाए कैसे चूहा बनाया जाए कैसे गिल्ली बनाई जाए कैसे पेड़ बनाए जाए कैसे पौधे बनाए जाए ये सब संसार का ज्ञान उनको सब दिया उसी से ब्रह्मांज जो है सब कुछ निर्माण करेंगे लेकिन मैं इसलिए इस विषय पर चर्चा किया कि वो सब ज्ञान जो है संसारिक ज्ञान मोहमा में फंसा के रखने वाला ज्ञान है लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है भक्ति वाला ज्ञान है उच्च बुद्धि का ज्ञान है किसी करोड़ों में एक मिलता है एक ज्ञान अगर भगवान के इसको दे दिया भले वो फटीचर हो कुछ नहीं हो संसार का सबसे बड़ा धनी है इसलिए भगवान से प्रार्थना करो प्रभु ये संसार का ज्ञान तो ठीक है मिले तो न मिले चलेगा आपके विषय में आपके भक्ति के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ज्ञान हम प्राप्त हो है इससे कि हमारा जो आपके प्रति मन ज्यादा बढ़ेगा आपकी कृपा ज्यादा हो गई करे उनका स्मरण करेगा मुद्दा जब जोश पकड़ता है तो टाइम खत है आएगी नहीं परसू का है परसों चला गया श्री राम श्री राम तो आप लोग जल्दी आ गई नौ बजे तक आ गई सवाते आई दो मिनट खरी नाम जब फिर आप लोग नाम तुम्हारा दार